आध्यात्म रामायण बालकांड सविष्णुस्व राम जा मैस्थितम स्थितेज तय पुनरहृत हे राम आप वही विष्णु हैं ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है आपका जो तेज मुझ में स्थित था वह आज आपने फिर ले लिया अद्य में सफलम जन्म प्रती तो मम प्रभो ब्रह्मादिस्तम प्रकृति पार गोमत हे प्रभो आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैंने आपको पहचान लिया क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदि से भी अप्राप्त और प्रकृति से भी परे माने गए हैं जन्मादि जन्मादिष्भा न सत्यसंभवा निर्विकारो गमनादि गमनाभर्जिता आप में अज्ञान छह जन्, भाव विकार नहीं है तथा आप गमनादि से रहित निर्विकार और पूर्ण हैं जालम धोमो बढ़ो तथा तदाधारा तद्विया माया कार्य सृजत्यहो अहो जल के फेन समूह और अग्नि के धुएं के समान आपके आश्रित और आप ही को विषय करने वाली माया नाना प्रकार के विचित्र कार्यों की रचना करती है वन्मायावृतालोका तव न विजानते अविचारित सिद्धा विद्या विद्या विरोधिनी मनुष्य जब तक माया से आवृत रहते हैं तब तक आपको नहीं जान सकते विद्या की विरोधिनी यह अविद्या जब तक विचार नहीं किया जाता तभी तक रहती है अविद्याकृत देहादि संघाते प्रतिबिंबिता चित शक्ति जीवलोकेधीय तद्याजन देहादिघातों में प्रतिबिंबित हुई चित्तशक्ति इस जीवलोक में जीव कहलाती है यदेह मन प्राण बुद्ध्यादिस्मान वत् कर्तृत्वभोक्तृत्व सुख दुखाद भवि यह जीव जब तक देह मन प्राण और बुद्धि आदि में अभिमान करता है तभी तक कर्तृत्व भोक्तृत्व और सुख दुखादि को भोगता है आत्मना संसतिर्ना बुद्धिर्जानम न जाति अविवेकाव्वा संसारी प्रवर्तते वास्तव में आत्मा में जन्म मरणालि संसार किसी भी अवस्था में नहीं है और बुद्धि में कभी ज्ञान शक्ति नहीं है अविवेक से इन दोनों को मिलाकर जीव संसारी ही संसारी हूँ ऐसा मानकर कर्म में प्रवृत्त हो जाता है जनस्याचित समाज होगा तेस्तथा जड़ संगा संघा जड़ जला जल और अग्नि का मेल होने से जैसे जल में उष्णता और अग्नि में शांतता उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार जड़ बुद्धि का चेतन आत्मा से संयोग होने से उसमें चेतनता और चेतन आत्मा का जड़ बुद्धि से संयोग होने से उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जड़ता प्रकट हो जाती है